इस अधिकरण का संबंध अपने से अव्यवहित पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ नहीं है अपितु एक अधिकरण से व्यवहित जो पूर्ववर्ती अधिकरण है चतुर्थ अधिकरण उसके साथ है चतुर्थ अधिकरण में जो एकमेव सूत्र था उसके उत्तरार्ध में कहा गया था अमृतत्व चापुर ने संसार के हेतुभूतो अभिद्यादि क्लेशों का अत्यंत दाहक ये बिना जो अमृतत्व होता है वह सापेक्ष होता है यह बता करके अर्थात यह सूचित किया गया सम्यक ज्ञान से संसार के हेतुभूत अविद्यादि क्लेशों का आत्यंतिक दहा होने पर निरपेक्ष अमृतत्व यानी मोक्ष होता है और मोक्ष है निरुपाधिक ब्रह्म भाव की प्राप्ति वह अपरिचिन्न होने से उसे उसेक्रांति तथा मार्ग की आवश्यकता नहीं है निर्विशेष ब्रह्म भाव रूप निरपेक्ष अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है उत्क्रांति और मार्ग इसलिए जिसे निरपेक्ष अमृतत्व प्राप्त होना है उसके उत्क्रांति का एक प्रकार से निषेध किया गया है उसकी अनुत्ति बताई गई है उसी अनुत्क्रांति का आक्षेप समाधान द्वारा यहां पर निरूपण किया जा रहा है इसलिए अधिकरण का चतुर्थ अधिकरण के साथ संबंध बनेगा आक्षेप संबंध आक्षेपी की संगति यह बताया गया और इसलिए भाष्कर भगवान ने भाष्य में लिखा अमृतत्व चाणुपोष्य इत्यादि से चतुर्थ अधिकरण के साथ षष्ठ अधिकरण का संबंध है अब इस अधिकरण का विषय है ब्रह्मज्ञानी जिसके संसार हेतुभूत अविद्यादि क्लेस सम्यक ज्ञान से निवृत्त हो गए हैं अत्यंतिक उच्छेद हो गया है अविद्यादि क्लेशों का जिसके वह यहां अधिकारी है और संशय बताया जा रहा है इसलिए विषय को बताने के लिए तो श्रुति थी अथ अकामय इत्यादि अकामयमान है ब्रह्मज्ञानी अकामय मानता को ही स्पष्ट करने के लिए ये अकाम निष्काम आप आत्म काम ये शब्द है इनमें से आत्म कामत्व तो हेतु तो है आप तो में आपकामत्व तो हेतु है निष्कामत्व तो में निष्कामत्व तो हेतु है अकामत्व तो में आत्मकाम होने से जो आपकाम है आपकाम होने से जो निष्काम है निष्काम होने से जो अकाम है ऐसा जो अकामयमान है ब्रह्मज्ञानी उसे तस्य शब्द से ग्रहण करके न तस्य प्राणा उत्क्रामंती तस्य ब्रह्मज्ञानी न प्राणा न उत्क्रामी ये श्रुति कह रही है कि आत्मा के का जैसे पूर्ववर्ती अधिकरणों ने उत्क्रमण बताया अश प्रयत पुरुष से वांग मनसी संपे इत्यादि श्रुति को विषय बना करके पूर्व में अज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण बताया गया तो अज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण जैसे होता है ऐसा ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता ये न तस्य प्राणा उत्क्रमती ये श्रुति कह रही है ब्रह्म वसन ब्रह्मा तो जीवित अवस्था में ही ब्रह्मरूप होने के कारण वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है शुरू में ही तो यह इस, इस श्रुति ने ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है करके कहा है इस श्रुति में ब्रह्मज्ञानी के प्राणों के उत्क्रांति का अपादान कौन होगा यह श्रुति कह रही कि प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता उत्क्रांति का निषेध हो रहा कहां से? जीव से जीवात्मा से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध यह कह रही है या ब्रह्मज्ञानी के शरीर से के प्राणों के उत्क्रांति का निषेध कर रही है निषेध हो रहा है पूर्व पक्षी भी कह रहे हैं सिद्धांति भी कह रहे हैं। लेकिन निषेध होगा? आत्मा से प्राणों के उत्क्रमण का निषेध है या देह से प्राणों के उत्क्रमण का निषेध है ये संशय है यही टीका में टीकाकार कह रहे हैं कि ज्ञानी न उत्क्रांति रस्ती ज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति होगी या नहीं होगी उत्क्रांति तो होगी लेकिन वह जीवात्मा से उत्क्रांति नहीं होगी कहा जा रहा है उत्क्रांति नहीं होगी ज्ञानी की वह जीवात्मा से नहीं होगी करके कहा जा रहा है या शरीर से नहीं होगी करके कहा जा रहा है यह संशय क्यों हुआ तो कहते हैं इसलिए हुआ कि पंचमी षष्टी श्रुति भ्याम संदेह तो पंचमी न पाना उत्क्रामंती माध्यन दिन शाखा में पंचमी पाठ है और यहाँ भाष्य में जो दिया गया है वो है आपके अः शाखा का पाठ न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्म व सन ब्रह्म अप्य तो यहाँ ष्ट तस्य शब्द को लेकर के तथा तथा माध्यन दिन शाखा में पठित तस्मात यह पंचम अंत तत्शब्द को लेकर के संशय हुआ कि जीवात्मा से उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है या देह से उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है ऐसा तो पूर्व पक्ष को बताने के लिए प्रथम सूत्र आ रहा है इस आधिकरण का प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का सूत्र इसका उच्चारण कर लें प्रतिषेधात इति चेत न शारीरात प्रतिषेधात् चेत न शारीरात तो प्रतिषेधात चेत न शारीरात थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो ना ये बिल्कुल ही नहीं ये कर रहा तो ये पांच पद हैं तो प्रतिषेधात ठीक है तो प्रतिषेधात तो ये हुआ पंचम अंत इति और चेत और न ये तीनों अभ्य हैं और शारीरात ये पंचमी है का अर्थ है उत्क्रांति का निषेध होने से प्रतिषेधात् अर्थ है प्रतिषेध का है निषेध तो ब्रह्म ज्ञानी के प्राणों के उत्क्रांति का निषेध होने से ब्रह्मज्ञानी के शरीर से प्राणों का उत्क्रमण नहीं होगा ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं यहां पर सिद्धांती की शंका है इसका निराकरण पूर्व पक्षी करेगा सिद्धांत मत का और फिर पूर्व पक्ष का निराकरण सिद्धांति करेंगे बाद में लेकिन प्रतिषेधात यानी ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण प्रतिषिध होने से न तस्य प्राणा उत्क्रमती इस श्रुति से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति का निषेध होने से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का शरीर से उत्क्रमण नहीं होगा ऐसा यदि सिद्धांती कहेंगे तो पूर्व पक्षी कहते हैं प्राणा उत्क्रांति यह श्रुति उत्क्रांति का निषेध भले ही कर रही है तो उत्क्रांति का निषेध होने मात्र से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों के उत्क्रांति का निषेध होने मात्र से ब्रह्मज्ञानी के शरीर से प्राणों की उत्क्रांति नहीं होगी ये नहीं कहा जा सकता ये पूर्व पक्षी का रह न से तो फिर इसका अर्थ है कि ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का ब्रह्मज्ञानी के शरीर से उत्क्रमण होगा पूर्व पक्षी का भी प्राण है शरीर से प्राणों का प्राणों की उत्क्रांति जैसे अज्ञानी के होती है ऐसे पूर्व पक्षी कथन है कि शरीर से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति ब्रह्मज्ञानी के भी होगी उत्क्रांति नहीं होती है ऐसी बात नहीं यह न का अर्थ निकलेगा उत्क्रांति होती है ब्रह्मज्ञानी के शरीर से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की तो न तस् प्राण उत्क्रांति श्रुति तो निषेध कर रही है ऐसा यदि कहोगे तो कहते हैं वह निषेध तो कर रही है लेकिन शरीर से उत्क्रांति का निषेध नहीं कर रही है वो निषेध कर रही है न तस् प्राना ये श्रुति शारीर से शरीर और शरीर में क्या अंतर है शरीर है देह और शरीर है देही आत्मा तो शारीरात प्राणा नाम उत्क्रांति निषेध ऐसे लगाना तो न तस्य प्राणा उत्क्रांति इत्यादि श्रुति शरीर से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध नहीं कर रही है शारीर से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध कर रही है आत्मा से प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है ये कह रही है कहे कैसे आपको ज्ञात हो वहां तो ष्टी है न तस्य प्राणाउत्क्रांति ऐसे और तस्से से ब्रह्मज्ञानी को लेना है तो अर्थ निकलेगा कि ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी के क्या हो जाए तो ब्रह्मज्ञानी के शरीर से उत्क्रांति का निषेध नहीं आत्मा से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है पहले ही बताया पूर्व पक्षय करके ये तो पूर्व पक्ष है करके पहले ही बताया ना तो ब्रह्मज्ञानी के आत्मा से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध बताया जा रहा है क्योंकि माध्यान शाखा में सीधे न प्राणा तस्मात्णाउत्क्रांति यहां पंचमी प्रयोग है और तस्मात् अर्थ निकलेगा जिसे यह शब्द से लिया है पूर्व में यो अकाम निष्काम आप आत्म न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति तो यह शब्द से किसको लिया जा रहा है ब्रह्मज्ञानी को इसलिए तस्मात् शब्द से भी ब्रह्मज्ञानी को लिया जाएगा कि ब्रह्मज्ञानी से तस्मात् का अर्थ निकलेगा प्राणा नाम उत्क्रम उत्क्रांति नास्ती शरीर से नहीं तस्मात शब्द से जिसको ग्रहण किया जाएगा उससे उत्क्रांति का निषेध माना जाएगा तो तस्मात शब्द से तो ब्रह्मज्ञानी को लिया जा रहा है देही को लिया जा रहा है इसलिए देही से प्राणों के उत्क्रमण का निषेध बताया जा रहा है न कि देह से शारीरा दे, दे प्राणना उत्क्रांषेद इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इसे देखिए है। पर विद्या विषया प्रतिषेधात् तो। अवतरण हाँ, तो नीति के बात का है लेकिन सूत्र का प्रारंभ तो व्याख्यान तो प्रतिषेधात्ति चेत इतने का वहां से है पर विद्या विषयात प्रतिषेधात् पर विद्या विषय प्रतिषेध का मतलब ब्रह्मज्ञानी के उत्क्रांति का प्रतिषेध यह है पर विद्या विषय प्रतिषेध न पर ब्रह्म विदोत्ति अस्थि तो ब्रह्म ज्ञानी के प्राणों के उत्क्रांति का निषेध न तस्य प्राणा उत्क्रांति इस वाक्य के द्वारा होने से सिद्धांति कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के शरीर से प्राणों की उत्क्रांति नहीं होती है ऐसा अर्थ होगा जो ये संशय हुआ ना कि ब्रह्मज्ञानी के शरीर से ब्रह्म की उत्क्रांति होती है या नहीं होती है तो पूर्व पक्ष है कि ब्रह्मज्ञानी के शरीर से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति होती है पूर्व पक्ष है और सिद्धांत है ब्रह्मज्ञानी के शरीर से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति नहीं होती है यह सिद्धांत मत है तो इस सिद्धांत मत का पूर्व पक्षी अनुवाद कर रहे हैं निराकरण करने के लिए इतिचेत इतने से मूल सूत्र में अनुवाद है उसी का अर्थ कर रहे हैं कि पर विद्या प्रतिषेधात् न तस्य प्राणा उत्क्रामंती यह पर विद्या विषय प्रतिषेध और इससे ये निकलेगा कि पर ब्रह्म देहात प्राणानाम नाम उत्क्रांति नास्ती प्रतिषेधात् के पास में जो न है ना वह अस्ति के साथ जाएगा ऐसा यदि सिद्धांती कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं न इस न इत्यादि का अवतरण है टीका में सिद्धांती शंका निराश पूर्वकम पूर्व पक्षी न इत्यादि ना तो सिद्धांति की शंका का निराकरण करते हुए पूर्व पक्ष का मत बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के मत को बताते हैं न इति थे इत्यादि से तो न इति उच्चते जो सिद्धांति कहना चाह रहे हैं ब्रह्म न तस्य प्राणा उत्क्रमती इस निषेध वाक्य के आधार पर ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का ब्रह्मज्ञानी के शरीर से उत, उत्क्रमण का अभाव ये सिद्धांति बताना चाहते हैं वह ठीक नहीं है ये न का अर्थ निकलेगा का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी के शरीर से ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है ऐसा नहीं का अर्थ निकलेगा उत्क्रमण होता है शरीर से प्राणों का ये पूर्व रहेगा यही आगे कर है और क्यों उत्क्रमण शरीर से उत्क्रमण का निषेध नहीं मान रहे हो शरीर से उत्क्रांति ही मान रहे हो प्राणों की कहते हैं यत शारीरात आत्मन तो येष उत्क्रांति प्रतिषेध प्राणा न शरीरात न ताण उत्क्रांति ये जो उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है प्राणों के उस निषेध का अवधि शरीर नहीं है शरीर ही है जीवात्मा है जीवात्मा से प्राणों की उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी के उपाधिभूत प्राण से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर अंत तत्व वो ब्रह्मज्ञानी से अलग नहीं होते हैं वो जीवात्मा के साथ ही रहता हैं ये अर्थ निकलेगा सूत्रस्त शरीरात पद का अर्थ करते हैं आत्मन ये उत्क्रांति प्रतिषेध यानी जीवात्मा से, से प्राणों के उत्क्रांति का ये निषेध है प्राणा न शरीरात शरीर से उत्क्रांति का निषेध नहीं है कहा यह आपको कैसे ज्ञात हुआ कि शरीर से उत्क्रांति का निषेध नहीं किया जा रहा है जीवात्मा से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है इस प्रकार का आपको ज्ञान कैसे हुआ पूर्व पक्षी को यदि सिद्धांति पूछते हैं तो तो कथम अवगमित ही सिद्धांति का पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न है उसका उत्तर पूर्व पूर्वपक्षी देते हैं कि न तस्मात्णा इति शाखांतरे पंचमी प्रयोग शाखातर से लेना माध्यन शाखा बृहदारण्य उपनिषद माध्यन शाखा में भी है कानव शाखा में भी है जिस पर भाष्य है वो है कानव शाखा की उपनिषद उसमें न तस् प्राणाउत्क्रामी में तस्य ते षष्टअपद प्रयोग है और माध्यान शाखा के ब्रधारण्य उपनिषद में चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण की छठी कंडिका में ही इसी प्रकरण में तस्य ते जगत तस्मात् इतना अंतर है और भी अंतर है अत्र वीयते ब्रह्मसन ब्रह्मप्यति तो उसमें न अत्रेव अत्रवनीयते ये पद प्रयोग है तो शाखांतरे यानी माध्यम शाखा में न तस्मात्णाउत्क्रामंती ऐसा पंचमी प्रयोग होने से तो यहां तस्मात शब्द से किसको लिया जाएगा तो ब्रह्मज्ञानी को ही जीवात्मा को ही प्रधान वहाँ पर जीवात्मा है देही ही है देह की अपेक्षा प्रधान और नाम प्रधान अर्थ के परामर्शक होते हैं स्वभावतः इसलिए तस्मात् जब हम जीव को लेंगे तो अर्थ निकलेगा तस्मात्नी जीवात प्राणा प्राणा नाम उत्क्रांति नास्ती इस प्रकार ये शाखा में स्पष्ट ही जीवात्मा से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध किया जा रहा है का अर्थ निकलेगा देह से तो अज्ञानी के प्राणों की जैसे उत्क्रांति होती है ऐसे ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की भी उत्क्रांति होगी ये पूर्व पक्ष हैं तो कहा ठीक है वहाँ तो वैसा कहाँ हैं लेकिन कानव शाखा में तो ष्टी प्रयोग है उससे ब्रह्मज्ञानी को लिया जाएगा दोनों जगह तो ब्रह्म ज्ञानी न प्राणानाम ऐसा अर्थ करेंगे तो ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्मज्ञानी संबंधी उत्क्रांति का निषेध है तो जहां से उत्क्रांति पूर्वों में बताई हैं वहीं से ब्रह्मज्ञानी के उत्क्रांति का निषेध होगा तो अज्ञानी की उत्क्रांति अज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति बताई है शरीर से इसलिए ब्रह्मज्ञानी के भी प्राणों की उत्क्रांति का निषेध शरीर से ही माना जाएगा इस प्रकार सिद्धांति कह रहे हैं कि संबंध सामान्य यदि ऐसा कहते हैं सिद्धांति तो पूर्व पक्षी इसका समाधान देते हैं संबंध सामान्य विषयाही ही षष्टी शाखांतर्गत संबंध विषय से व्यवस्थाप्यते व्यवस्थाप्यी संबंध अर्थ में होती है संबंध सामान्य अर्थ में और संबंध के प्रकार माने गए हैं 101 तो 101 संबंध सामान्य में से कौन सा संबंध विशेष तस् न उत्क्रांति में तस्य शब्द से आई हुई सष्टि से लिया जाए ये जब निश्चय निश्चय करना होगा संबंध विशेष का षष्टि ने तो संबंध सामान्य बताया वो संबंध सामान्य किसी न किसी 101 प्रकार के संबंध में से विशेष एक संबंध रहेगा कोई न कोई एक संबंध वो कौन सा है सृष्टि के द्वारा बताया जा रहा है जो संबंध विशेष वो कौन सा है ये जब प्रश्न होगा तो वहां पर तो निर्धारण नहीं होगा तो शाखांतर में जो तस्मात यहां पर अपादानत्व तो संबंध बताया गया है उस शाखांतरीय तस्मात पंचम्यंत पद को लेकर के अपादानत्व रूप संबंध विशेष का निर्धारण होगा पूर्व पक्षी कह रहे हैं इसलिए यहां पर भी तस्य का अर्थ वही संबंध विशेष की जब जिज्ञासा होगी तो कानून माध्यमिक शाखा के अनुरोध से आपादान तो संबंध विशेष निकलेगा <coughs> यह पूर्व कहने जा रहे हैं कि संबंध सामान्य विषय ही ष्टी शाखातर्गत या पंचम्या संबंध विशेष से व्यवस्थापित है तो सामान्य रूप से जो संबंध सामान्य की बोधक षष्टि है शाखांतर्गत यानी माध्यम शाखागत जो पंचमी पाठ है उस पंचमी विभक्ति का तो अर्थ होता है आपाधानत्व रूप सम्बन्ध विशेष उसके अनुरोध से ष्टि के द्वारा बताया गया संबंध सामान्य का विशेष स्वरूप अपादानत्व रूप ही होगा तो संबंध विशेष यानी अपादान रूप संबंध व्यवस्थाप्यते व्यवस्थाप्य इसलिए तस्य का अर्थ भी तस्मात ही निकलेगा और इस सर्वनाम से शरीर को न लेकर के शरीरी को लेना है क्योंकि वो प्रधान है और सर्वनाम प्रधान अर्थ के परामर्शक होते हैं ये भी आगे कहते हैं कि तस्मात तस्मात्ति प्राधान्या अभ्युदय निश्रेष अधिकारी अधिकृतो दे न देह और तस्मात इति ते तस्मात् पंचम सर्वनाम से ग्रहण किया जाएगा प्रधान अर्थ का क्योंकि सर्वनाम स्वभावतः प्रधान जो प्रकृत अर्थ होता है उसके परामर्शक होते हैं तो प्रधान प्रकृत अर्थ है आपका ये जीवात्मा देह तो अप्रधान है देह और देही दोनों में गुण प्रधान भाव देखा जाएगा तो देही में प्राधान्य निश्चित होगा इस अभिप्राय से कहते हैं कि तस्मात तस्मात्ति प्राधान्य तस्मात् पंचमेन्त स्वरो नाम से देही में देह की अपेक्षा प्राधान्य होने से अभ्युदय निश्रेष रूप प्रयोजन में अधिकृत जो देही है जीवात्मा है वह ग्रहण किया जाएगा संबद्ध थे यानी गृह न देह तो तस्मात इस पद से देह का ग्रहण नहीं होगा देही का ग्रहण होगा तो न तस्मात उच्च उच्ची, उच्ची क्रमीशोर जीवात तो अर्थ क्या निकलेगा न तस्मात् प्राणा उत्क्रामंती का तो पूर्व पक्षी कहते ये अर्थ निकलेगा कि तस्मात यानि उत् उत्क्रमण करने की इच्छा वाले जीवात्मा से तो उच्ची, उच्ची क्रमीशोर जीवात प्राणा न अपक्रामंती न उत्क्रामंती का अर्थ कहते हैं न अपक्रामंती अलग नहीं होते हैं इस शरीर से उत्क्रमण करने की इच्छा वाले जीवात्मा से उसके उपाधिभूत तो प्राण अलग नहीं होते तो क्या होता है फिर तो कहते हैं सही बहते न भवंती इत्यर्थ जीवात्मा के साथ ही रहते हैं ये अर्थ निकलेगा जीवात्मा के साथ ही रहेंगे तो जीवात्मा तो यहाँ से निकल रहा है का अर्थ है प्राण प्राणों का भी शरीर से उत्क्रमण होता ये है ये पूर्व पक्ष हैं ये आगे कह रहे हैं द्वितीय सूत्र के अवतरण के रूप में कि सब सप्राणस्य च प्रवसतोती उत्क्रांतिर्देहात्व तो प्राप्ति प्रतिचते प्राप्ते प्रतिउच्चते तो प्राण से च प्रवसत जीव से ऐसे लगाना तो अने प्राण सहित इस शरीर से प्रवास करने वाला प्रवास के लिए निकलने वाला जो जीवात्मा है वह उत्क्रांतिर देहात भवति इस शरीर से तो उसकी उत्क्रांति होगी सब प्राण जीव की उत्क्रांति होगी का मतलब प्राणों का भी ब्रह्म ज्ञानी के शरीर से उत्क्रमण होगा इतवं प्राप्ते इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर प्रतिउच्चते यानी इस पूर्व पक्ष का प्रत्याख्यान किया जाता है निराकरण किया जाता है खंडन किया जाता है द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें स्पष्टो हेकेश स्पष्टोहे के शाम स्पष्ट ही एके शाम ऐसे तीन पद हैं जो पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की ब्रह्मज्ञानी के शरीर से उत्क्रांति होती है ये पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं ना और जीवात्मा से प्राणों की उत्क्रांति नहीं होती है जो उत्क्रांति निषेध है वो जीवात्मा से हैं देह से नहीं देही अपादानक उत्क्रांति निषेध है देह अपादानक नहीं ये जो पूर्व पक्षी ने कहा सिद्धांती का कहना है पूर्व सूत्र से न की अनुवृत्ति आएगी कि पूर्व पक्षी का ये कथन ठीक नहीं है ऐसा लगेगा न सारी रात यहां से न की अनुवृत्ति आएगी और इस न का अर्थ निकलेगा जो पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा से प्राणों की उत्क्रांति का निषेध है देह से नहीं ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है यह न का निकलेगा तो पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछेंगे कि कस्मात तो, हेतु किस कारण से आप हमारा कथन गलत है करके कह रहे हो अनुचित है करके कह रहे हो क्यों हमारा कथन सही नहीं है इसमें क्या हेतु है ये पूर्व पक्ष का प्रश्न रहेगा सिद्धांति के प्रति तो सिद्धांति हेतु बताते हैं स्पष्टो हेके शाम इससे ही यानी कारणात ही शब्द एके शाम में ना बीच में उसका अर्थ है यस्मात्नाथ एके शाम शाखी नाम तो एक शाखा वाले यानि कानव शाखा वाले जो लोग हैं उनका देह से प्राणों की उत्क्रांति निषेध स्पष्ट है वे कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के शरीर से ही प्राणों की उत्क्रांति नहीं होती है ऐसा स्पष्ट रूप से अन्य प्रकरण में कहा है जनक के द्वारा बुलाई गई जो ब्रह्मविद वरिष्ठत्व का निर्धारण करने के लिए विद्वानों की सभा याज्ञवल्के जी ने यानी जनक ने बुलाई उसमें अनेक विद्वान पहुंचे याज्ञवल्के जी भी पहुंचे हैं और अनेकों विद्वानों ने याज्ञवल्के जी को अनेक प्रश्न किए हैं उसमें अर्थभाग नाम के एक ऋषि ने याज्ञवल्के जी से प्रश्न किया हाँ यं पुरुषो म्रियते उद अस्मत् ना क्रामंती आहो न ये एक प्रश्न है किसका आर्थभाग का याज्ञवल्केजी के प्रति हे याज्ञवल्केजी आप बताइए कि अयम पुरुष म्रियते ये काले तो जिस समय यह जीवात्मा मरता है ने से जीव से एक प्रकार से ये पुरुष मृय थे निकलेगा मृत्यु के समय मृियमान पुरुष के प्राणों की उत्क्रांति होती है कि नहीं होती है एक प्रश्न हुआ और फिर याज्ञवकेजी ने ब्रह्मज्ञानी के लिए कहा कि न तस् न इति ह वाच याज्ञवल याज्ञवल्केजी ने उत्तर दिया कि ब्रह्मज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति नहीं होती है इति अनुत्क्रांति पक्षम परिगृह अनुत्क्रांति का पक्ष वहां पर बताया गया और फिर दूसरा प्रश्न हुआ कि यदि शरीर से प्राणों की उत्क्रांति नहीं होगी ब्रह्मज्ञानी के तब तो ये जीते ही रहना चाहिए हमेशा तो उसका उत्तर देते हुए कहा कि अत्रवनीयते के कि शरीर से प्राणों की उत्क्रांति ब्रह्मज्ञानी के तो नहीं होती है तो फिर शरीर में ही बने रहेंगे तो हमेशा जीते रहने का जो प्रसंग आएगा उसको हटाने के लिए याज्ञवल्के जी ने आर्थ भाग से कहा कि अत्र व समवनीयते यहीं पर शरीर में रहते रहते ही वे स्वरूपतः लीन हो जाते हैं प्राण से उपलक्षित जो पूरा सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म शरीर के सभी तत्व हैं वे ब्रह्मज्ञानी के समवनीयते का अच्छी तरह से लीन हो जाते हैं तो जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा सूक्ष्म शरीर का आश्रयभूत भूत सूक्ष्म भी नहीं रहा कोई उपाधि नहीं रही तो फिर ब्रह्मसन थी वो ब्रह्मलीन हो जाता है उपाधि का परित्याग हो गया तो ब्रह्म पहले से ही था ब्रह्मरूप हो गया ये जो कहा गया है एक शाम शाखी नाम का मतलब कानव शाखा में ये जो कहा गया है इससे ये निकलता है कि ब्रह्मज्ञानी के शरीर से ही प्राणों की उत्क्रांति का निषेध हो रहा है। शरीर से ही प्राण नहीं निकलते करके कहा गया और शरीर से नहीं निकलेंगे शरीर में ही रहेंगे ऐसा भी नहीं वो शरीर में रहने का हेतु प्रारब्ध तो समाप्त तो हो गया और शरीर शरीरांतर में ले जाने के लिए निमित्तभूत कोई कर्म रहा नहीं ज्ञान समकाल में ही क्षण तेजा से और उत्तर कर्म का अलेप हुआ है तो फिर सूक्ष्म शरीर शरीरांतर में भी नहीं जाएगा तो क्या होगा उसका विलय होगा स्वरूप विलय होगा ऐसा वहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है इससे विरोध ना हो न तस्मात् प्राणा उत्क्रामंति श्रुति का भी पूर्व पक्षी ने अपने मत की सिद्धि के लिए जो श्रुति बताई है इसके लिए सिद्धांति बताएंगे कि न तस्मात्णा उत्क्रांति में तस्मात् शब्द भी देह का ही परामर्शक है जो न तस्मात् प्राणा उत्क्रामंति पूर्व पक्षी बता रहे हैं ना श्रुति का वचन और वो प्रधान जीव होने से जीव का परामर्शक मान रहा है सिद्धांति कहते हैं भले ही जीव प्रधान है लेकिन यहां पर उसकी उपाधिभूत जो कार्य शरीर है उसी का परामर्शक यहां पर तस्मात शब्द है श्रुत्यंतर के अनुरोध से इसलिए तस्मात का अर्थ निकलेगा शरीरात। प्राणा न उत्क्रामंती ये अर्थ निकलेगा अन्य प्रकरण पर ध्यान दिए बिना बस तस्मात एक शब्द पर ध्यान दे करके अपना मत लेकर के चल दिए संप्रदाय चलाने के लिए ये ठीक नहीं है भाष्कर भगवान कहते हैं और व्यास जी कहते हैं इस अभिप्राय से कहते हैं कि ही यानी अस्मात कारणात एकेशम स्पष्ट देह अपादानक प्राण उत्क्रांति प्रतिषेध ऐसे ऊपर से जोड़ देना स्पष्ट ही देह अपादानक उत्क, प्राण उत्क्रांति प्रतिषेध है और उसके अनुरोध से तस्मात् अर्थ देहात ही निकलेगा और ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का ब्रह्मज्ञानी के शरीर से उत्क्रमण नहीं होता है और शरीर में भी रहते भी नहीं है शरीर में रहते रहते ही उनका स्वरूप लय हो जाता है इसलिए हमेशा जीवित रहने की आपत्ति नहीं आएगी इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्य में भाषकर भगवान बता रहे हैं न तद अस्ति यद उत्तम पर ब्रह्म देहात अस्थि उत्क्रांति उत्क्रांति प्रतिषेद से दे इति इति उत्तम तत् नास्ति ऐसे लगाना तो पूर्व पक्षी ने जो ये कहा कि परब्रह्म ज्ञानी का भी पर ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म ज्ञानी के भी देह से प्राणों की उत्क्रांति होगी क्योंकि जो उत्क्रांति का निषेध है वह देही अपादानक है देह अपादानक नहीं है ऐसा इति यानी इस प्रकार यूर्व पक्षिना उत्तम तत् न युक्तम वो उचित नहीं है वो अनुचित है गलत है तन्नास्ती वो सही नहीं है <coughs> क्यों सही नहीं है इतना जो अर्थ है वो तो तस्ती करके वो पूर्व सूत्र से न की अनुवृत्ति ला करके वो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है पूर्व पक्ष का निराकरण और हेतु बताया है सूत्र में द्वितीय सूत्र में स्पष्टो हे के शाम से इसमें सूत्रस्थ ही शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीका में क्या भाष्य में भाषकर भगवान यत इत्यादि हाँ तो ठीका कार थोड़ा वो बता रहे हैं स्पष्ट ही एक शाम इसमें वो सूत्र का ही अवतरण है ये समझ लेना पूर्व पक्ष के मत में फल भेद सिद्धांत मत में फल भेद बता करके अवतरण लिख रहे हैं पीछे से हैं अच्छा हाँ कान्वश्रुतौ ज्ञान परामृश जो का श्रुति है ये जो न प्राणा है इसमें पठित जो तस्ट्यंत पाठ है वो तो षष्ट सरो से प्रकृतम ज्ञानीनम परामृश्य ज्ञानी का परामर्श होगा अकामय अकामयमान का परामर्श होगा क्योंकि यददो नित्य संबंध तो पूर्व में जो यो अकाम इत्यादि में यह शब्द है ना, वो अकाम इत्यादि से बताए गए ज्ञानी का परामर्शक है तो यह शब्द जिसको बता रहा है उसी से उसी को लिया जाएगा तस्य शब्द से तो तस्य शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञानी तो सर्वनामना प्रकृतम ज्ञानीन परामृश्य संबंध सामान्य उतम तो संबंध सामान्य बताया गया है ये पूर्व पक्षी कर रहे हैं त्र माध्यनिन शाखायाम इति तस्मात्ति तो रूप विशेषः उक्तः तो माध्यम शाखा में तो तस्मात न प्राणा तस्मात्ति में तस्त तो रूप संबंध विशेष बताया गया इसलिए वह विशेष संबंध ग्रहण करना चाहिए षष्टि सामान्य का अर्थ भी और तथाच चीवात प्राण उत्क्रांति प्रतिषेधो भाति न देहात इसलिए जीव से प्राणों के उत्क्रांति का निषेध प्रतीत हो रहा है शरीर से प्राणों के उत्क्रांति का प्रतिषेध प्रतीत नहीं हो रहा है तत्शब्दे न से अनुक्ते से अनुक्त क्योंकि तत्शब्द है सर्वनाम वह गौण जो शरीर है उसका परामर्शक न हो करके प्रकरण में प्रधान जो देही है, उसका परामर्शक होगा कि देह से अनुक्ते तस्मात् अस्ति इसलिए ज्ञानी ज्ञानी की ज्यानी के की के प्राणों भी शरीर से उत्क्रांति होती है तो जब ऐसा होगा तो ज्ञान वैयर्थ्यम इति पुर्व पक्ष फलम पूर्व पक्ष के मत में फल होगा ब्रह्म ज्ञान मुक्त नहीं करा पाया क्योंकि जीव रहा ही जीव के साथ प्राण तो प्राण रहेंगे यानी सूक्ष्म शरीर रहेगा तो जन्मांतर भी होगा इसलिए ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ है यह पूर्व पक्ष के मत में फल होगा सिद्धांत मत में ब्रह्म ज्ञान का सार्थक होगा देह से ही प्राणों की उत्क्रांति का निषेध होने से प्राण से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा स्वरूप विलीन हो जाएगा तो यहीं पर शरीर छूटते ही और स्वरूप विलय सूक्ष्म शरीर का होते ही विधेय कैवल्य की प्राप्ति ये ज्ञान का फल ज्ञान सार्थक सिद्धांत मत में फल होगा इसलिए कहते हैं सिद्धांते तत्सार्थक्यम तत्सार्थक्यम में तत्कार ज्ञान तो सिद्धांत मत में ज्ञान की सार्थकता है ज्ञान सफल है तो सिद्धांत तत्सार्थक्य आगे है भाष्य में देह अपराधान एवं उत्क्रांति प्रतिषेध एकेशाम समाम समनातृ स्पष्ट उपलब्ध थे ही कार्य कर दिया यहां जिस कारण से एक शाम समात्रिमने कान शाख वाले जो हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ही देह अपादान को उत्क्रांति का निषेध किया है कैसे तो कहते तथा ही से बता रहे हैं कि अर्थभाग प्रश्ने अर्थभाग नाम के ऋषि ने याज्ञवल्केजी के प्रति प्रश्न किया उदास्मात् यम अहो न इति अस्मा क्रामी आहो अर्थभाग का याज्ञवल्केजी के प्रति प्रश्न प्रश्नके जी आप बताइए कि अस्मात युष म्रियते तो जिस समय मृत्यु होती है उस समय अस्मात्नी शरीरात प्राणा उत्क्रामंती आहो याने अथवा न उत्क्रामंती उद अस्मात्म में जो उत है वो क्रामंती के साथ जाएगा उत उपसर्ग है ना तो यह प्रश्न हुआ कहते इत्यत्र न नाच याग्ञव ने कहा कि शरीर से प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता तो फिर कहते हैं इति पक्षम परिगृह इति मीयते आशंकायाम तो आर्तभाग ने एक दूसरी आशंका की कि यदि शरीर से प्राणों का उत्क्रमण नहीं होगा तब तो ये मरेगा ही नहीं हमेशा प्राण बने रहेंगे तुझे भी ही रहेगा इस प्रकार की आर्तभाग की शंका होने पर याज्ञवल्के जी ने कहा कि अत्रवनीयते अत्र यानी शरीरे एवं समयते शरीर में रहते रहते ही उनका स्वरूपलय होता है प्राणों का समवनीयंत का अर्थ है स्वरूपत लियंते समवनीयंत प्रविल प्राणा नाम प्रतिज्ञा तो प्राणों का स्वरूप लय की प्रतिज्ञा करके तत्सिध तो ये स्वरूप लय हुआ प्राणों का ये सिद्ध करने के लिए आगे ये कहा कि सी आत्मा यती आत्मा को तो मृत शेते तो यहां पर यह जो स सर नाम है इससे शरीर का परामर्श हो रहा है शरीर का नहीं आत्मा का नहीं शरीर का परामर्श हो रहा है। तो स का अर्थ है शरीर जब ब्रह्मज्ञानी के शरीर शरीर में रहते रहते ही प्राण स्वरूप में लीन हो जाते हैं स्वरूपतः उनका प्रलय हो जाता है तब क्या हो जाता है कि स यानी शरीर देह जो ब्रह्मज्ञानी का देह है वह उच्स्वयति फूल जाता है और आत्मा यति तो जैसे नगाड़ा बचता है ऐसे ब, ऐसे ऐसे करते तो फुला हुआ बच जाता है शब्द करता है और आत्मा तो मृत शेते वो फिर ऐसे पड़ा रहता है मरा हुआ इति सब्द शब्द से प्रकृतस्य से उत्क्रांति अवधे उत्स्वयनादिनी सम तो प्रकृत जो उत्क्रांति का अवधि है वो कौन शरीर उसके उत्सवनादि धर्म बताए गए हैं ये जीवात्मा में संभव नहीं है जीवात्मा नहीं फूलता है जीवात्मा नहीं वो नगाड़े की तरह आवाज करती वो शरीर होता है प्रत्यक्ष ही देखा जाता है देह सानी शुर न ये देते हैं ये ने उत्सवनादिनी तो उत्सव आदि जो धर्म है यह देह के हो सकते हैं देही के नहीं हो सकते तो इस प्रकार यहाँ तो स्पष्ट ही स इस सर्वनाम से शरीर का परामर्श कर किया है इसलिए माना जाएगा कि जो फुला शरीरों का प्रविलय क्या नाम प्राणों का प्रविलय होने के बाद जो फूला हरनगाड़ी के तरह ऐसे बजाने पर आवाज़ हो रही है जिससे वही उसी से प्राणों की उत्क्रांति का निषेध है तो ये भी श्रुति है इसलिए माध्यमिन श्रुति का इस श्रुति के साथ अविरोध सिद्ध करने के लिए विरोध न हो इसके लिए तत्साम आगे कहते हैं कि तत्सात न उत्क्रामन्ति इति अत्रापि अभेद अभेदोपचारे देह से उत्क्रमण से प्रतिषेध तो न तस्मात्णाउ उत्क्रामंती अत्रीयते इसीय वचन में भी देह और देही का अभेद उपचार मान करके देही से अभिन्न अविद्या अवस्था में प्रतीयमान जो शरीर उसी का तस्मात् शब्द से ग्रहण करना चाहिए तो देह, देह का ही ग्रहण करके देह अपादान से व उत्क्रमण से प्रतिषेध है तो जैसे वहाँ आर्तभाग और याज्ञवल्के के संवाद रूपाश्रुति में देह से उत्क्रांति का प्रतिषेध है ऐसे यहाँ माध्यमिक शाखा में भी देह अपादानक ही प्राण उत्क्रांति का प्रतिषेध मानना चाहिए यद्यपि द्यपि इति व्याख्यम ईशां पंचमी पाठ एक वाक्य है कि यद्यपि जो जिनके मत में जिस शाखा में, शाखा में में तस्मात ऐसा पंचमी पाठ है वहां दे का प्राधान्य है आत्मा देह की अपेक्षा प्रधान है तो भी यहाँ प्रधान का ग्रहण करने पर शाखांतर के साथ विरोध हो रहा है श्रुत्यंतर का विरोध नामक दोष बड़ा है तस्मात शब्द को प्रधान शरीर का परामर्श मानने पर वो बड़ा दोष आ रहा है श्रुत्यंतर विरोध उस विरोध को टालने के लिए तस्मात तस्मात् सर्वनाम से गौण अर्थभूत जो शरीर है उसी का ग्रहण करना है पर कहा कि यद्यपि है, तो के के साथ के लिए तस्मात इस शब्द से देही का परामर्श न करके गौण देह का ही परामर्श करना है ये किनके मत में कहते पंचमी पाठा, जिनके यहां पंचमी पाठ है वहां ऐसा करना है इतने का थोड़ा अर्थ टीका में टीकाकार कर रहे हैं उसके बाद फिर अवतरण लिखते हैं आगे का तो थोड़ा उतना अर्थ देखिए इतने का फिर ये शांतु इत्यादि का वो देख लेंगे हम लोग कि अत्र पूर्व शब्द वा अत्र पुरुष शब्द वाच्य देह अत्र यानी यम पुरुषो मियते यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ अर्थवाक्य प्रश्न वाक्य में पुरुष शब्द का अर्थ शरीर है <coughs> पुरुष शब्द वाच्यों देह एवं अस्मात्ति अवधि ही उचित है दे। तो देह को ही अस्मात् शब्द से भी ग्रहण करना है सर्वनाम से पुरुष शब्द पुरुष शब्द के वाच्यार्थ को और वो पुरुष शब्द का वाच्यार्थ है शरीर तो इसलिए शरीर से उत्क्रमण होता है कि नहीं होता है यह प्रश्न हुआ तो सशब्द शब्द से प्रकृत से पुरुष से उच्च स्वयन आदि धर्मकीव अयोगात इत्यर्थ कहा कि यहां पर क्यों पुरुष शब्द से देह को ही लिया जा रहा है देही जो जीव है उसको क्यों नहीं लिया जा रहा है पुरुष शब्द से तो कहते हैं इसलिए कि आगे सउति आधमायति इत्यादि में शब्द से इसी पुरुष शब्दार्थ का ही ग्रहण होगा सर्वनाम है ना वो प्रकृत पुरुष पदार्थ का ग्राहक होगा परामर्शक होगा तो पुरुष पदार्थ तो है यदि जीव तब तो जीव में ये फूलना नगाड़े के तरह आवाज करना ये सब धर्म सिद्ध नहीं होते ये जिसमें संभव है उसको शब्द से परामर्शित मानना पड़ेगा और शब्द पुरुष पदार्थ का परामर्शक होगा इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ शरीर करना तो ये कहते हैं कि स शब्द परामृष्ट से प्रकृत से पुरुष से उत्वनादि धर्मक जीवत्व शरीर में यह संभव है बाह्य वायु वायु से, वायू शरीर के अंदर भर जाने से फूल जाता है वर्धते और आधमायति का अर्थ आर्द, आर्द्र भेरीवत शब्दम करोति। आर्द्र भेरी है गीला नगाड़ा और वो जैसे शब्द करता है बजाने पर ऐसा शब्द खुले हुए मृत शरीर से होता है उसे थोड़ा थप थपाएंगे तो इस प्रकार ये अर्थ निकला अब ये शांत इत्यादि का अवतरण है उस पर देखते हैं कल है? हा आगे थोड़ा पढ़ लीजिए दो पंक्ति ये पंचमी पाठ यद्य प्राधान्य पंचमी पाठ है माध्यान शाखा में वहां देने जीव प्रधान है देही, देहो दे परामृश्य तस्मात इससे देह देहो और दे का अभेद उपचार मान करके देह का ही परामर्श करना है देह का ही ग्रहण करना है और तद अव उत्क्रांति प्रतिषेध ने शरीर अपादानक ही प्राणों के उत्क्रांति का निषेध उस मत में भी हुआ है ऐसी व्याख्या करनी चाहिए तस्मात सामान्यतः उक्त श्रुति तस्मात्सामुतिया अस पाठ एकार्थत्वात् इति योजना का अर्थ करते हैं वो आर्थ भाग और जी के प्रश्न उत्तरात्मक के साथ ये साथीय श्रुति का एक अर्थ तो सिद्ध हो जाए इसके लिए तस्मात शब्द से शरीर का ही परामर्श करना है बाकी की चर्चा हम लोग परसों करेंगे कल अनध्याय रहेगा